a क्षण और युक्ति से अध्यास हो सकता है इसको दिखाया आत्मा में अनात्मा का अध्यास संभव है यद्यपि आत्मा और अनात्मा दोनों एक इंद्रिय ग्राही नहीं है तो भी उसमें ऐसी संभावना है जैसे अप्रत्यक्ष आकाश में तल मलिनता की कल्पना करते हैं उसी प्रकार जहां भी वो संभव है ये दिखाए तो टीका में आगे के लिए उदाहरण दिया था कि लक्षण और संभावना दोनों से सद्भाव को दिखाया है अध्यास हो सकता है तो दिखाए अब जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखा रहे हैं कि प्रत्यक्ष भी ऐसा अनुभव होता है अविद्या के कारण अध्यास होकर उस अध्यास से हम बाकी विषयों का अनुभव करते हैं ये प्रत्यक्ष में दिखाई देता है इसको दिखाते हुए लौकिक प्रमाण दिखाना चाहते हैं इसके लिए भाष्यकार ने कहा तम एदम अविद्याख्यम अध्यास को ही अविद्या ऐसा पंडित मानते हैं ये कहा तो पंडिता मनंते तो वो जो अविद्या है वो क्या है अविद्याख्य जो अध्यास है आत्मात्मनोर इतरेतर अध्यास प्रस्तुत आत्मा और अनात्मा दोनों का इधर इधर अध्यास है उसको सामने रखकर उसको लेकर के ही सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता आप कोई भी प्रमाण व्यवहार में देखें वो अध्यास को लिए बिना नहीं कर सकता जैसे अहम आत्मा अहम अस्मी अहंकार की प्रवृत्ति के बिना कोई भी लौकिक व्यवहार नहीं होता और उसमें प्रमाण को आप लेते हैं वो भी अध्यास के अंतर्गत ही होता है प्रमेय को सिद्ध करते हैं विषय आदि को उसको भी अध्यास के अंदर ही मान, मानना चाहिए इसीलिए प्रमाण प्रमेय व्यवहार इसमें प्रमिति प्रमात्र उनको भी लेना चाहिए ये सारे जो व्यवहार है शब्द प्रयोग है लोग में भी होता है और वेद में भी होता है लोग संबंधी है सामान्य लोगों के लिए और वैदिक जो पंडित है वो लोगों का भी जो व्यवहार है ये अध्यास को पुरस्कार करके ही है अध्यास के बिना नहीं प्रवृत्ता ये सब इस प्रकार से प्रवृत्त हुए इसीलिए अध्यास के अंतर्गत ही होने से उससे अलग दिखाई नहीं पड़ रहा तो जो स्वयं अपने में जो समझता है उसी से ही व्यवहार किया है उससे अलग व्यवहार नहीं है सत्यता भी नहीं है ऐसी स्थिति में अन्य वस्तु दिखाई नहीं देती है वो परमार्थ क्या है ये मालूम नहीं पड़ता ये स्थिति हो गई है इसलिए यह सब सच दिखता सारे व्यवहार सत्य ही भासित होते हैं क्योंकि इससे पृथक आत्मा का भान आपको नहीं है तो जिस स्थिति में हम इस व्यवहार को अनुभव कर रहे हैं उस स्थिति से ऊपर या उससे अलग कोई स्थिति के बारे में हमें जानकारी नहीं है हमारे दिमाग में वो आता है इसलिए घूम फिर करके हम इस अध्यास विषय में ही आ जाते हैं और उसी को ही सिद्ध करने के प्रयास करते हैं और जो पूर्व पूर्व संस्कार हो, हो चुका है वो इतना बलवान है कि उसको हम त्यागने को तैयार नहीं होते बदलने को भी तैयार नहीं होते और उसके विरोध में कोई कुछ कहता है तो हम उससे नाराज भी हो जाते क्योंकि वो सही है गलत है ये जानने आवश्यक नहीं जो हमारे अनुकूल नहीं बोल रहा है। हमारे अनुकूल क्या है कि जो हम पूर्व संस्कार बने हुए हैं वो हमारा अनुकूल है और उसके विरुद्ध में आएगा तो वो प्रतिकूल दिखता है इसीलिए कोई संस्कार को भी हम बदलने को तैयार नहीं होते तो ये बिल्कुल सत्य दिखता है ये कहना चाहते हैं सर्वाणी चास्त्राणी विधि प्रतिषेध मोक्ष भराणी और जितने शास्त्र है सर्वाणि शास्त्राणी विधि विधि संबंधी शास्त्र है और जो विधान करता है और प्रतिषेध संबंधी शास्त्र है मा हिंसा सर्वाभूता सुराम बिवेद कलपजंग भक्ष इत्यादि प्रतिषेधपर शास्त्र है और मोक्षपरा विधि प्रतिषेध से अलग जो मोक्ष संबंधी शास्त्र है ये सारे ये अध्यास को लेकर के ही होता है अध्यास नहीं है तो विधि प्रतिषेध मोक्ष शास्त्र कोई भी प्रवचन नहीं हो सकता क्योंकि मोक्ष किसके लिए चाहिए जो अपने को बद्ध समझता है उसको मोक्ष चाहिए तो बद्ध समझता है तभी तो मोक्ष के लिए साधन करेंगे अब बद्ध कौन समझता है जो अध्यास में अध्यस्त है वो ही समझता अपने को बद्ध वास्तव में कोई बद्ध नहीं तो भी वो जानता नहीं तो बद्ध माना हुआ है इसीलिए मोक्ष के लिए प्रयत्न आवश्यक हो जाता है तो मोक्षशास्त्र भी तभी प्रवृत्त होता है ये भी अभ्यास के अंतर्गत है अब यह इसकी टीका देखिए पहले आक्षेप समाधि विषयत्व तदर्थ ये सत्शब्द का जो अर्थ है तम एदम अविद्याख्यम आत्मात्मनो इत्यादि में जो तम एदम ये दोनों लगाया उसका अर्थ करें कि आक्षेप का समाधि का विषय बना दिया मैंने आक्षेप का समाधान हो गया क्या अध्यास नहीं होता है ऐसा आक्षेप हुआ था उसका समाधान कर दिया गया ऐसा आक्षेप समाधान का विषय बना हुआ जो अध्यास है तदर्थ चार नंबर टिप्पणी है भाष्ये तम इति तत्शबदार्थ एदम ए तदर्थ इत तदर्थ मैंने तत्शब्द का अर्थ तम में जो तद शब्द है उसका अर्थ यह है कि आक्षेप का समाधान किया हुआ और लक्ष्यत्व तो एक अर्थ है जिसको लक्ष्य बनाकर के लक्षण भी दिया गया वो एदत शब्द से लिया गया तो तम एदम ऐसा लक्षित किया हुआ जो अविद्याख्य अध्यास है अविद्याख्य मिधि संभावितोक्ति अविद्याख्य अविद्या है नाम जिसका ऐसा क्यों कहा क्योंकि आय अविद्या होने की संभावना दिखाई गई कि पंडिता अविद्या तमेदम आत्मात्मनोर ये जो कहा है इसको पंडित लोग अविद्या मानते ऐसा कहा तम एदम एवं लक्षणम अध्यात्म पंडिता अविद्या इति मन्यंद तो अविद्या ऐसा मानते हैं इससे उसकी संभावना दिखाई गई जो पंडित लोग मानते हैं तो वो हो सकता है ऐसा तो ये तीनों कहा आक्षेप का, का समाधान और लक्षण भी हो गया और संभावना भी हो गई इसमें कोई समस्या नहीं है कि अध्यास हो सकता है पुरस्कृत इधर इधर अध्यास पुरस्कृत पुरस्कृत्य मन अध्यास व्यवहार हेतुतया स्व अनुभव सिद्धत्व उत्तम ये पुरस्कृत्य का क्या अर्थ है अध्यास को व्यवहार का कारण मान मानकी व्यवहार हो रहा है तो व्यवहार का कारण जब खोजते हैं तो वहाँ ये अध्यास प्राप्त होता है अध्यास को छोड़ के कोई व्यवहार के कारण नहीं दिखाई पड़ते इसलिए स्व अनुभव सिद्धत्व उत्तम तो अपने अनुभव से भी ये सिद्ध है कि अध्यास को लेके ही हम व्यवहार कर रहा है इसलिए फल भी ऐसा ही होता है कि जब अध्यास को लेके आप व्यवहार करेंगे उससे निकलने वाला फल भी प्रमेयी वह आध्यात्मिकी होगा कोई सत्य नहीं हो सकता प्रमाण प्रमेय ग्रहणम प्रमात्रादेव उपलक्षणम यहां प्रमाण प्रमेय व्यवहारा एक कहा तो प्रमाकरणम प्रमाण प्रमा का जो कारण है उसको प्रमाण कहते हैं और वो प्रमा का जो विषय है प्रमा विषय प्रमेय और प्रमा कर्ता प्रमात्र यह होगा इसलिए प्रमात्रादेव उपलक्षणम प्रभति को भी लेना प्रमाण प्रमाणत फलम प्रविधि ये होता है तो प्रमाण प्रमेय ग्रहणम प्रमात्रादेयक्षणम इसका उपलक्षण समझना उपलक्षण का लक्षण क्या है स्वग्राहक सदी स्वेतर ग्राहक उपलक्षण से लक्षण अपने ग्राहक होता हुआ स्व इधर का भी ग्राहक हो जाए उसको उपलक्षण करिए तो यहां दो कहा है प्रमाण प्रमेय ये अपना ग्रहण तो कराएंगे और उसके साथ में दूसरे का भी ग्रहण कराएंगे तो ये प्रमाता प्रमिधि का भी ग्रहण कराएंगे अपौरुषेयत्व ने विशेष महत्व शास्त्राणाम पृथक ग्रहणम रूप से विशेष ग्रहण करके ये मोक्षपराणी शास्त्राणी का अलग क्यों ग्रहण किया पहले तो व्यवहारा लौकिकाह वैदिकास्त का उसके बाद शास्त्र को अलग से ग्रहण किया तो बोलने पर शास्त्र भी हो गया ऐसा क्यों नहीं समझा क्योंकि ये सर्वाणी शास्त्राणी विधि मोक्ष विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणी जो शास्त्र है ये अपौरुषेय है ऐसा मानते तो अपौरुषेय भी हो तब भी वो अध्यात्म विषय से बाहर नहीं है ये दिखाना चाहते इसके लिए वो अलग से उत्सगण किया तो अपौरुषेयत्व ने अपौरुष होने से उसमें कोई विशेष हो जाएगा वो अध्यास से बाहर रह जाएगा ऐसा नहीं अपौरुष होने के बावजूद वो अध्यास के अंतर्गत ही है वो अध्यास से बाहर नहीं है अध्यास का विषय है तो उसके बिना वो काम कार्य नहीं होता उसमें तो अपौरुषेयत्व न अपौ क्या है सजातीय उच्चारण अनपेक्षा उच्चारण विषयत्व पौरुषेयत्व तथा भिन्नत्व अपौरुषेयत्व सजादे उच्चारण अन उच्चारण विषय जो होता है वो पौरुषे होता है जैसे महाभारत आदि ग्रंथ है पौरुषेय है वो सजादे उच्चारण की अपेक्षा नहीं रहता और जो वेद है अपौरुषेय क्योंकि सजादे उच्चारण अनपेक्षा उच्चारण विषयत्व उसमें रहता है इसके लिए अपौरुषेय माना तो वो भी इसके अंतर्गत है ये दिखाने के लिए भाष्यकार ने पृथक ग्रहण किया मोक्ष मोक्षपरा विषेध शून्य वस्तुमात्र निष्ठा मोक्ष भी शास्त्र होते हैं मोक्ष पर शास्त्र है। ये विधि प्रतिषेध के अंतर्गत नहीं है विधि प्रतिषेध कर्मकांड और उपासना कांड है उससे पृथक ये मोक्ष पर शास्त्र है विधि प्रतिषेध से बाहर है तब भी ये विधि निषेध शून्य विधि निषेध शून्य होने पर भी वस्तुमात्रनिष्ठा ये वस्तु मात्र निष्ठ है ऐसा होने पर भी ये भी इसके अंतर्गत है कि आत्मा का प्रतिपादन कर रहा है आत्मा का प्रतिपादन अध्यास के विषय है आत्मा अध्यास का विषय नहीं क्योंकि आत्मा अध्यास से परे आत्मा का प्रतिपादन जो उपनिषद आदि कर रहा है आत्मा के ज्ञान के साधन के विषय में कर रहा है ये सारे आध्यात्मिक विषय हो जाएंगे। इस दृष्टि से भाषिकार ने ऐसा कहा यदि मात्र निष्ठ जो वाक्य है वो कोई अध्यात्म का विषय संबंध नहीं रखता तभी उसका प्रतिपादन जो है अध्यात्म का विषय संबंधी ही, ही है ऐसा सिद्ध करेंगे। तदर्थ सूत्र में इसका विस्तार से व्याख्यान होगा वहां आक्षेप लगाएंगे कि तो ऐसा कैसे मानेंगे इत्यादि करके आक्षेप आएगा तो उसके उत्तर में सारे विस्तार करेंगे ठीक त्रिविध व्यवहारस्य से आध्यात्मिक प्रमाणांतर जिज्ञास अब इसका और विस्तार करना चाहते हैं, और, और प्रमाण पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने लौकिक वैतिक शास्त्र सारे व्यवहार को आध्यात्मिक सिद्ध किया इसके लिए क्या प्रमाण है और क्या प्रमाण है तो त्रिविध व्यवहार से तीन प्रकार का जो व्यवहार कहा गया वो आध्यात् होने में प्रमाणांतर जिज्ञास दूसरे प्रमाण की जानने की इच्छा दूसरे प्रमाण की इच्छा है प्रमाणांतर अन्य अन्यम प्रमाणम प्रमाणांतरम तुम इच्छा जिज्ञासा उसको जानने की इच्छा है तो इस इच्छा से पूछता है कि भाग्य में आया पांच नंबर टिप्पणी है कि त्रिविधि तीन मन कौन कौन है यहां लौकिक कर्मशास्त्रीय मोक्षशास्त्रीय शास्त्रीय त्रि चर्चा तीन है तीन की चर्चा हो गई ना लौकिक वैदिक अलग कहा था फिर मोक्ष शास्त्र तीसरा होगा प्रमेय, प्रमाण प्रमेय आदि रूपम व्यवहार त्रय विवरण विवरण कारण यहाँ प्रमाद्र प्रमे, प्रमाण प्रमेय को तीन को लिया जो भी है तीन प्रकार के तीनों का अंतर्गत हो जाएगा भाष्य में कथम पुनर्विद्यावत विषयाणी प्रत्यक्षादि प्रमाणानि शास्त्रानि चरित ये कैसे आपने कह दिया अविद्यावत विषयाणी ये सारे अविद्या का विषय है प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्र ये सारे अविद्या के विषय है ऐसा कैसे आप हिम्मत से कहा ये कैसे हो सकता है क्यों शास्त्र को तो हम अविद्या का विषय नहीं मानते शास्त्र को ज्ञान का भंडार मानते हैं तो ज्ञान का भंडार भी का विषय होगा ऐसा कैसे होगा इसीलिए पूछते हैं ये तो कोई हिम्मत नहीं करता है कि शास्त्र को भी आविद्यक करे जितना भी हमने पढ़ा है क्या सारे विद्या है ऐसे कोई, कोई सोच सकता है ऐसा नहीं सोच सकता है। ऐसा कोई बोलता शास्त्र तो नित्य प्रमाण मानते हैं और उसमें ज्ञान मानते हैं वो आविद्यक विषय कैसे होगा इसलिए ये सका ये कथम पुनः कहा ऐसे आपने कहा यह आक्षेप है अविद्यावत विषयाणी अविद्या के विषय संबंध में प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण है चलो प्रत्यक्ष आदि को मान लेते हैं प्रत्यक्ष आदि में होता है अविद्यक कार्य होता है किंतु अन्य जो प्रमाणानी शास्त्री चाहिए अन्य जितने प्रमाण है और शास्त्र है ये भी अविद्यक है ऐसा तो नहीं करना चाहिए इसका मतलब इसके लिए आपको और प्रमाण उपस्थित करना पड़ेगा इनको अविद्या सिद्ध करने के लिए और प्रमाण की आवश्यकता है ऐसे कहने मात्र से कार्य होगा नहीं ये किया ठीक यद्यपि आक्षेपिया यद्य भी प्रत्यक्षादी सर्व अविद्याम अहंकारादि विशिष्टात्मायसाक्षिकना ये पूछने वाले का क्या अभिप्राय है कि यद्य प्रत्यक्षादि जितने भी है प्रत्यक्षादि प्रमाण जितने भी है प्रमाण को लेकर यहां नभुंसक किया है यद्यपि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सर्वम अविद्योत्थ अहंगादि विशिष्ट आत्माशय इतना समझ में आता है क्या है अविद्या से उत्पन्न अविद्या अविद्यान अविद्या जब रहती है तब होता है इसलिए अविद्या से उत्पन्न अहंकार आदि अहंकार आदि से होता है अहंकार पहले होता है और बाकी सब अर्थ उसके बाद आता है अहम करता अहम बुद्धिमान अहम न्यादा फिर वहां इंद्रियाली विषय बाह्य विषय सारे आके उसके साथ जुड़ जाता है इसलिए अहंकार आदि विशिष्ट आत्माश्रय अहंकार आदि जो विशिष्ट आत्मा में आश्रित है ये तो हो जाता है समझ में आता है कि अहंकार आदि विशिष्ट आत्मा में आश्रित है ये विशिष्ट आत्मा में नहीं विशिष्ट आत्मा में है यह स्वसाक्षी का है मनुष्य अपने आप जाना जाता है कि हम अहंकार को जानते हैं तो अहंकार को जानने वाले वो तो प्रत्यक्ष साक्षी के द्वारा हम अहंकार को जानते हैं अन्य विषयों को भी जानते हैं इसीलिए ये तो मालूम पड़ रहा तथा भी, फिर भी कैन मानांतर है न तथा फिर भी एक और प्रमाण पूछते हैं कि और क्या प्रमाण है जिससे कि ऐसा हम मान ले और जो इस प्रकार से स्वीकार नहीं करता उनके लिए प्रमाण अंतर देना पड़ेगा तो वो प्रमाण क्या है कौन से प्रमाण से हम ऐसा माने तो तथापि के न प्रमाणांतरण तथा कौन से मानांतर से ऐसा हो इस प्रकार से प्रश्न किया पुनः शब्द मानांतर विवक्षाधी यहाँ कथम पुनः ऐसे पूछने पर यह पुनः शब्द से जो पहले कहा हुआ उसमें एक अलग प्रमाण की इच्छा कर रहा है ये मालूम पड़ता है एक प्रमाण तो हो गया साक्षी वेद्य है अहंगारा भी जाना जाता है इससे प्रमाणित तो हो गया है तो और पूछता यद्वा प्रमादा प्रमाणा नाम अथवा ये प्रमादा जो है प्रमाण का आश्रय होता है कि प्रमादा के बिना कोई प्रमाण सिद्ध नहीं होता चक्षु से आप विषय को जानते हैं तो चक्षु वहां प्रमाण है और जानने वाला जीवात्मा प्रमादा है तो प्रमादा जानने वाला नहीं रहेंगे चक्षु क्या करेगी नहीं कर सकती है इसलिए प्रमाण का जो आश्रय है वो प्रमादा होता है चक्षुदादि को प्रमाण कहे जाते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में आते चक्षुदादि इंद्रियो अनुवान आदि सभी है, है। किंतु उसका ज्यादा चाहिए ज्यादा के बिना वो प्रमाणित नहीं होता इसलिए प्रमादा प्रमाणान आश्रय प्रमादा प्रमाण का आश्रय होता है ना अविद्यावान अनुपयोगादिति आक्षेपा और वो जो प्रमादा है वो अविद्यावान नहीं हो सकता योगी अविद्यावान प्रमादा क्या करेगा उसका कोई उपयोगिता नहीं रहेगी इसलिए ना अविद्यावान अनुपयोग उसका कोई उपयोग नहीं है इसीलिए अविद्यावान वो नहीं हो सकता यह आक्षेप यह भी आक्षेप हो सकता है यहां ये टीकाकरण दिखा रहे है अपनी तरफ से अथवा यदि एकदानी प्रमाणानी कथम अविद्यावत विषयाणी थी अन्य अथवा यह भी प्रश्न हो सकता है यदि ये, ये जो जितने भी कहे हुए हैं ये प्रमाण हैं, प्रमाण होता हुआ वो अविद्यावत विषय कैसे हो सकता है ये दोनों विरुद्ध है कि आप किसी को प्रमाण मानेंगे और उसको अज्ञानी भी मानेंगे अज्ञान भी मानेंगे कैसे मानें हो सकता है प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान यथार्थ ज्ञान तो प्रमाण यथार्थ ज्ञान का कारण होता है प्रविधि का कारण प्रमाण होता है ऐसी स्थिति में अविद्यावत विषय भी बोल रहे हैं यह तो नहीं हो सकता आपने ये प्रमाणानी भी प्रयोग किया और अविद्यावत विषय भी, भी कहा यह भी शंका है ऐसा नहीं है तो और भी शंका हो सकती है इसका तात्पर्य में यदि एकदानी अविद्यावत विषयानी कथम प्रमाण आनी यदि आपके तात्पर्य से यह अविद्यावत विषय है तब तो ये प्रमाण कैसे हुए क्योंकि प्रमाण होते हुए अविद्यावत विषय नहीं हो सकते आप कह रहे तो अवद्यावद विषय नहीं हो सकता अवद्यावद विषय कह रहे तो प्रमाण नहीं हो सकता ये भी शंका हो सकती है तो ये सब जो है वाक्य में दिखता है अविद्याश्रय कारणाद्राण्य युष्ट कर्णम इदिभाष्या आक्षेप अविद्याल के आश्रय होने अवद्यादाश्रय से अविद्यास्ती अविद्याद्या तो अविद्यावान को आश्रय बना के कारण दोषाद प्रमाण। वो अविद्यावान को आश्रय बनाने पर उसमें कारण दोष रहेगा तो अविद्यावान को आश्रय बना के आप प्रमाण को प्रवृत्त कर रहे हो पहले से मूर्ख है वो को मूर्ख कोई सही काम कर सकता है तो गलत काम करेगा इसीलिए अविद्यावान को आप मान के उसमें फिर आगे प्रमाण को प्रवृत्तित कर रहे हैं तो उसमें अप्रामाण्य आ जाता है अप्रामाण्य कैसे आएगा कारण दोषार्थ करने वाला जानता नहीं है तो वो सही नहीं करता गलत करता इसलिए अभ्यास काल में जो भी हम करता है कोई भी सही नहीं होता पूरा सही होने का संभव ही नहीं है सर्वारंभा ही दोषे न ऐसा भगवान ने कहा हाँ कुछ भी आप आरंभ करो उसमें एक दोष रहता है पूरा पूरा आपको सही मिलेगा ऐसा नहीं अच्छे से अच्छे काम करेंगे लोग कुछ न कुछ दोष जुटाएंगे बाद में आप उसी में फंस जाए है ना ऐसा होता है वो उससे मतलब नहीं क्योंकि ये अविजय काल में होता है देखने वाले भी दे अविजय करने वाले अविद्या दोष रहता है कि सभी कार्य में कुछ ना कुछ दोष रहेगा कारण ये है कि इसमें अविज्या रहता है उस अविद्या में ही खड़े होकर के हम आगे कार्य कर रहे हैं तो संभव नहीं है इसलिए अविद्यावत आश्रय को कारण मान करके प्रमाण प्रवृत्ति को नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे प्रमाण प्रवृत्ति को अप्रमाण्य माना जाता है भ्रमित व्यक्ति कोई सही काम नहीं कर सकते लोक में प्रजा है जैसे यसेज दुष्टम कर्णम ये कहीं भाष्य में कहा ये सावर भाषी आदि के वाक्य होगी यश्य दुष्टम कर्णम जिसका कारण दूषित हो गया मतलब जो, जो इसका इंद्र ठीक नहीं आम ठीक नहीं उसका दर्शन ठीक होगा आंखी ठीक नहीं है वो दे के बताता है वो सही होगा नहीं हो सकता तो क्या होगा तो जो बता रहा है वो गलत होगा इसीलिए जिसका कारण अभी सही नहीं है उसका प्रमाण सही नहीं है इसलिए तो प्रमाण को पहले सही करना पड़ेगा अभी जैसा वेदांत अध्ययन कर रहे हैं कोई भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे वेदांत एक प्रमाण है ज्ञान को, को प्राप्त करने के लिए प्रमि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो ये प्रमाण होने के लिए इसको सही ढंग से समझना पड़ेगा प्रमाण सही हो तब तो उसी रास्ते से आप प्रमेय को सही ढंग से पकड़ सकता है प्रमाण सही नहीं है आपने आधा अधूरा इधर उधर थोड़ा पढ़ लिया या कुछ सुन लिया फिर उसको जोड़ के अपने ढंग से अर्थ करने लगे अपने बुद्धि से अर्थ करने लगे तो सही नहीं हो पाता उससे कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा अपने बुद्धि से पढ़ने की स्थिति तब आती है जब आपके पास सारे सामग्री उपस्थित हो अभी अभी जैसा वेदांत पढ़ना है उसके लिए आपको स्वयं पढ़ के समझने की स्थिति तब आएगी जब आपके पास सारा व्याकरण शास्त्र सिद्ध हो व्याकरण का कोई भी अंश में संशय ना हो प्रगति प्रत्यय समाज सब कक्ष होता है सब जानता हो उसके बाद षठ दर्शन का अच्छी तरह ज्ञान हो मैंने जहां जहां से आगे पीछे का करते समय षठ दर्शन का ज्ञान हो और उपनिषद का तात्पर्य ज्ञान हो उस उपनिषद की प्रक्रिया ज्ञान होना चाहिए और उसी प्रकार फिर किसी से अनुभवी या श्रवण करके गुरु से श्रवण करके उसके परंपरा का भी ज्ञान चाहिए कि कौन सा शब्द का कहा क्या अर्थ करना है अभ्याकरण जानता है शब्द का अर्थ जान ले इतने से नहीं चलेगा कि परंपरा से जानना पड़ेगा कि कहा कौन से शब्द का क्या अर्थ करना है इतने उपस्थित हो गए आपने खूब आगे पीछे अभ्यास भी कर लिया उसके बाद आप स्वयं कोई ग्रंथ समझ कर सकता है तब तक नहीं समझ सकते इसीलिए संस्कृत आ गया शब्द आ गया इतनी मात्र से वेदांत में प्रवृत्ति नहीं होती ना वेदांत में प्रवृत्ति होती है ना वेद में प्रवृत्ति होती, होती है कोई भी इसमें प्रवर्तन प्रवर्त नहीं होता शास्त्र की अपनी मर्यादा है उसको उसी ढंग से समझना पड़ेगा इसीलिए तत्श शास्त्र की अपनी महिमा है किन्तु यह तो पक्की बात है कि उसका कर्ण ठीक नहीं है तो कार्य ठीक होता इसलिये इसलिये नहीं इसीलिए इत्यादि भाषा आक्षेप इत्यादि भाष्य भी कहा गया आप तो यहां कारण को दूषित बता रहे हो अविद्यावान ही आश्रय है वो अविद्यावान आश्रय कारण में ये सारे कार्य हो रहा है तो अविद्यावान का कौन सी चीज ठीक हो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता इसलिए आक्षेप है तीन तीन नंबर टिप्पणी है ये ज दुष्ट कर्णम यथेदी प्रत्यय सएवीचीन प्रत्ययो नान्य ऐसे वाक्य है तो यश्य दुष्टम करण ये प्रसिद्ध है कि जिसका कारण ठीक नहीं और प्रत्यय जिसका ज्ञान भी गलत है प्रत्यय है और सए असमीचीन प्रत्यय नाम्य उसी को ही गलत प्रत्यय बताया जाता है और कोई नहीं यही गलत प्रत्यय है जिसका कारण ठीक नहीं हो और उसके विचार ठीक नहीं हो तब उसको जब जो ज्ञान होगा वो सही कैसे हो सकता है इसीलिए असमीचीन प्रत्यय नान्य समीचीन प्रत्यय नहीं है वो असमीचीन प्रत्यय है ऐसा कहा गया इतनी सारी हो गया अब इसका समाधान देना है ये सारे आपत्ति है व्यवहार हेतु अध्यास अनुमान आदिना साध हेतु आरम्भे इसीलिए व्यवहार का कारण बना हुआ ये जो अध्यास है इसको आविध्यक सिद्ध करने के लिए अध्यास को सिद्ध करना कैसे हो सकता है अनुमान से हो सकता है तो अनुमान के द्वारा उसको सिद्ध कर रहा है अनुमान आदिना आदि से अर्थावत्ति को भी कहेंगे आदिना अर्थापत्ति ग्राह अनुमान से अर्थापत्ति प्रमाण से यहां सिद्ध करके दिखाएंगे कि व्यवहार का हेतु तो अभ्यास है अध्यास जो है अविध्य है उच्च ग्रंथ से कहा भाष्य उच्चते देषु अहम मम अभिमीन प्रमातव अनुभवत् प्रमाण प्रवृत्ति अभवते व्यतिरेक दृष्टान देखे व्यतिरेक मुख से समझाए व्यतिरेक अनुमान दिखाए कि देहेन्द्रियादिषु अहम मम रहितस्य जिसका देह और इंद्रिय में अहम माम अभिमान नहीं है, है? देहेन्द्रियादि में अहंगार का और ममत्व का अभिमान नहीं ऐसा एक व्यक्ति को लेना ऐसा व्यक्ति जो होगा उसमें प्रमादृत्व आदि उत्पत्ति नहीं हो सकती वो प्रमादा नहीं बन सकता है और प्रमादा नहीं बनने से प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो सकती है तब क्या है विद्रे मुंह से हो कि दे आदि में अहम अभिमान युक्त होकर के ही प्रमादा बन सकता है और प्रमादा बनने से ही प्रमाण प्रवृत्ति होती है किंतु यहाँ प्रमाण प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है इससे मालूम होता है कि ये देहेंद्रीय आदि में अहम अभिमान है उसके बिना नहीं होता है तो देहेंद्रीय आदि में अहम अभिमान रहित तो होकर के जो स्थिति में बैठा है उसको प्रमादत्व आदि उत्पत्ति नहीं हो सकती प्रमाण प्रवृति नहीं हो सकता ये विधि मुझसे दिखा है अब हो रहा है तो क्या समझना है क्या हो रहा है पीछे से ले लो प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रहा है चपचिला आदि से आप व्यक्ति को ग्रहण कर रहे हैं और मैं ग्रहण कर रहा हूं या अभिमान भी, भी आप कर रहे हैं निरंतर तो, तो है। प्रमा दृत्व आदि उत्पत्ति है प्रमाद उत्पत्ति है तो क्या समझना देवेंद्रीय आदि में अहम अभिमान है यह समझना नहीं तो नहीं है अहम ममा अभिमान वस्तुता है नहीं इंद्रिया अनुपाद आया प्रत्यक्षादि व्यवहार संभव थी कोई कर सकता है नहीं वो क्या है अभी प्रमाद्र प्रवृत्ति होने के लिए प्रमाण प्रवृत्ति होने के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं इंद्रियों की आवश्यकता नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण आनी इंद्रियाणु इंद्रियों कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं तो नहीं इंद्रिया अनुपाद आया अभी को नहीं लेते हुए कोई माए लाल प्रत्यक्षादि व्यवहार कर सकता है इंद्रियों को नहीं लेंगे इन हमको नहीं चाहिए हम आग बन करके बैठेंगे फिर प्रत्यक्ष आदि व्यवहार करेंगे कोई बोलता है अब जिसको आंग नहीं है अंधा है वो व्यक्ति कोई करता है कि मैंने वो देखा ये देखा ऐसा कहेंगे तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे क्योंकि उसके पास प्रमाण नहीं है और जो व्यवहार करके प्रत्यक्ष करके वो बोलता है वो गलत हो सकता सही हो ही नहीं सकता इसलिए प्रत्यक्षादि व्यवहार संभव थी प्रत्यक्ष आदि व्यवहार नहीं इंद्रियां ने अनुवाद आय संभवती इंद्रियों को नहीं लेते हुए नहीं हो सकता तो इंद्रियों को लेकर क्या व्यवहार कर रहे हो तो बाकी तीन लगेगा पीछे जो बोला था प्रत्यक्ष आदि व्यवहार की उत्पत्ति हो जाएगी और परमादत्व की उत्पत्ति हो जाएगी और देख इंद्रिया आदि को अहम अमामान की उत्पत्ति हो जाएगी ये रहेगा पूर्व पूर्व कारण है तभी जाकर के ये कार्य हो रहा है इसलिए इंद्रियों को लिए बिना काम नहीं चलेगा न चाहिष्ठान अंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभव यह भी संभव नहीं है कि अधिष्ठान के बिना अधिष्ठाना शरीर है इंद्रिय जहां बैठे हैं वो अधिष्ठान है तो कहाँ बैठी है इंद्रिया ना? शरीर में तो शरीर के बिना इंद्रियों का व्यवहार होना संभव नहीं न अधिष्ठान के अंदर न अधिष्ठान अंतरे व्यवहार संभव जी इंद्रियों का व्यवहार संभव नहीं है इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है इसलिए शरीर को भी आपको लेना पड़ेगा आप करके दिखाओ कि इसके बिना कोई व्यवहार होता है नहीं होता है कोई नहीं कर सकता है कि शरीर के बिना व्यवहार हो जाएगा ऐसा नहीं कर सकता तो हो गया इतना तो बन गया ना अब आगे बोलते हैं न चा अन्यस्थ आत्मभावे न देहे न कस्तिक व्यापी ये उनकी सही ऐसी है, है कि पहले तीन बाकी बोले अब वो तीन बाय मुख से सिद्ध बोला फिर उसको उसी व्यति मुख को लेके एक एक करके बोल रहा है कि प्रवृत्ति प्रमाण प्रवृत्ति इंद्रियों के बिना नहीं हो सकती और इंद्रियां जो है देह के बिना नहीं हो सकते और देह के साथ जब व्यवहार कर रहे हैं तो अनध्यास नहीं हो सकता यानी अध्यास होगा नध्यस्थ आत्मभावे न आत्मभाव से देह के साथ संबंध किया नहीं माना हम मना अहम देवहा अहमअस्मी मनुष्य अहमअस्मी कर्ता ऐसा भाव नहीं है फिर इंद्रिय से व्यवहार करता है ऐसा तो नहीं होगा इसलिए अनद्यस्त आत्मभाव है अध्यात्म नहीं किया गया ऐसे आत्मभाव से यानी मुख्य आत्मा में साक्षी आत्मा में ही आत्मभाव है अन्यत्रा कहीं आत्मभाव नहीं है वो प्रमादा नहीं बनेगा फिर प्रमाण प्रवृत्ति उसकी होगी और उसकी जो प्रमाण प्रवृत्ति है वो वास्तविक भी, भी नहीं होगा क्योंकि वो उसके साथ उसका संबंध नहीं न्यस्त आत्मभावे न देहे न कशित व्याप्रिय कोई ऐसा व्यापार नहीं किया था किया जाता है कि किसी प्रकार ऐसा व्यापार नहीं होता वेदांत जो है कुछ लोग वेदांत पढ़ने के बाद समझ लेते हैं कि मैं साक्षी भाव से रहता हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ जो भी हो रहा है हो रहा ऐसे है। बोलते हैं बोलने के लिए बोलते हैं किंतु जब घटना हो जाती है तब पता चलता है कि वो वास्तव में साक्षी था कि आज नीति में तो कुछ कर रहा था बोलने के लिए बोल जाता है ये इसी को लेकर बोलता है कि मैं उससे सब अलग था मैं तो सब चल रहा है हम कुछ हम तो उसे नहीं कर रहे ऐसे बोलता है लेकिन होता है सारी ये रहना असंभव है ऐसा व्यवहार जब करते हैं तो देहा और इंद्रिय के साथ संबंध बनता ही वृत्ति बनती है तो आत्मभाव आपका कहा है ये मुख्य चीज है यदि देह में आत्मभाव है तो वहां काम तो हो रहा है इसको छोड़ नहीं सकते यदि आत्मा में आत्मभाव है तब तो बाकी का आगे का होना संभव नहीं आगे का कोई प्रमाण प्रमाण नहीं होता न तो येदस्मिन सर्वस्मिन नसदी असंग से आत्मन प्रमाद ऋतु यही बोल रहे हैं इन सबके नहीं रहते हुए अब इंद्रिय नहीं है देह के साथ आत्मभाव नहीं है हम हम अभिमान नहीं है प्रमा नहीं है इन सब के नहीं रहते हुए आप सिद्ध करके नहीं दिखा सकते हैं कि असंख्य आत्मना प्रमादृत्व असंख आत्मा का प्रमादृत्व नहीं सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि असंख आत्मा का प्रमादृत्व होता नहीं इसीलिए साक्षी भाव में जो रहेगा साक्षी को आत्मा मानने वाले का प्रमाण व्यवहार प्रामाणिक नहीं होता उसको कौन से प्रमाण सिद्ध करेंगे वो स्वयं बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया आप उसको सजा देंगे अब वो तो दे नहीं सकता अब प्रमाण से आपको सिद्ध करना पड़ेगा तब क्या होने तो वो होगा ही नहीं उनका, उनकी दृष्टि से वो प्रमादा बनाई नहीं तो वो कहता है कि मैंने ना कुछ देखा न कोई अनुभव किया ना कुछ किया ऐसा बोलता है तो ये क्योंकि उनके साथ वो आत्मभाव में है उसको आप प्रमादा बना नहीं सकते से कोई कार्य नहीं करा सकते उसको बोले तुम्हारा ये नाम है स्वीकार करो मना कर देगा मेरा कोई नाम नहीं है बोले ऐसे में सिद्धि हो जाती है इसलिए बोला नही रहते हुए किन सबके इंद्रिय प्रमाद देगाभिमान इन सबके नहीं रहते हुए जो शुद्ध आत्मा है शुद्धात्मा असंगत आत्मा, आत्मा वो असंघ आत्मा है उस आत्मा को प्रमादित्व सिद्ध नहीं होता इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपके पास अभी प्रमादृत्व ठोस रूप में है बिल्कुल पक्की है ऐसे में आपको स्वीकार करना पड़ेगा आपका अध्यास है अध्यास के बिना ये प्रमादृत्व ऐसा नहीं हो सकता यह है युक्ति अब बोला है ना युक्ति से हम दिखाएंगे प्रमाण अंदर से दिखाएंगे ऐसे दिखाएं, अनुमान से दिखाया न तो प्रमाण प्रवृत्ति रखती फिर कहते हैं कि ऋत्व के बिना अब प्रमाद उधर नहीं है कहा असंगत से आत्मना प्रमादत्व नहीं है ये आपने मान लिया ऐसे में प्रमादत्व के बिना भी प्रमाण प्रमाण प्रवृत्ति होता है जैसे लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर सब कुछ हो रहा है ऐसा नहीं होता है प्रमादृत्व अंतरे न प्रमाण प्रवृत्ति दस्ती प्रमाद के बिना प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ये लोग में प्रसिद्ध है कोई ऐसा दिखा नहीं सकता है प्रमादत्व नहीं है और प्रमाण प्रवृत्ति है ये नहीं हो सकता कहा नहीं हो सकता जैसे विद्या सुवस्था में देखो समाधि में देखो वहां प्रमादत्व नहीं है वो प्रमाण प्रवृत्ति भी नहीं है वहां कुछ काम नहीं करता तस्मा अविद्यावत विषयाण्यवा प्रत्यक्षादी प्रमाणा शास्त्राणी ची थी इसीलिए हमने जो कहा बिल्कुल सही कहा क्या अविद्यावत विषयाण्यवा जितने भी व्यवहार है लौकिक वैदिक शास्त्रीय जितने भी व्यवहार है सारे अविद्यावान के ही है अविद्यावत अविद्यावत कौन होगा अविद्यालय अविद्यावाला जो प्रमादा है वो होगा तो अविद्यावत विषयाण्यव प्रत्यक्षादी प्रमाणा शास्त्रण ची ये, ये वेदांत का मुख्य सिद्धांत है ऐसा साफ साफ बोलने के लिए शंकराचार्य जी के पहले कोई हिम्मत नहीं किया कि सारे व्यवहार को इस प्रकार से आध्यात्मिक आध्या, आध्या सिद्ध करें कोई हिम्मत नहीं किया इसलिए आचार्य जी ये अद्वैत सिद्धांत को स्थापना कर सके क्योंकि इन सबको बना के रखे फिर अद्वैत को सिद्ध नहीं कर सकता है तो वास्तविकता यह है आप सिद्ध नहीं कर सकते उससे भिन्न है करके इसीलिए उन्होंने ये घोषणा कर दिया तस्मात अविद्यावत विषयाण्यव प्रमाणानि शास्त्रानि च इति ये पूरा वाक्य हो गया यहां से लेके कथम पुनरा विद्यावत विषयाणी प्रमाणानि शास्त्रानि च चाहिए प्रश्न किया था उसका विचार करके उत्तर निर्णय दे ग्रंथ से व्यवहार हेतु आध्यात्मिक है उसको अनुमान आदि से सिद्ध करने के लिए ये वाक्य कहा था देही इंद्रिया मम अभिमित प्रमादत्ता अनुभवत्माण प्रवृत्ति अन्वत्ति इसकी टीका है तुम वक्त व्यतिरेक व्याप्ति महा अनुमान को सूचित करने के लिए वेदिरेक व्याप्ति कहते वेदिरेक व्याप्ति में क्या होता है सदभाव सदभाव उसके रहने पर कारण के नहीं रहने पर कार्य नहीं रहता है तो सशिस्को अवयवी तव इंद्रिय अनपेक्ष आधारो देहः हाँ ये देह इंद्रिया अहम हम अभिमान रहितस्य के देह क्या है बोलते देह को आप जानते हैं क्या है हाँ? तो बोलते देह क्या है पहले समझना कहा। सिर होता है उसमें देह में सिर होगा फिर वो अवयवी होता है अनेक अवयवों से युक्त होता है सीर शिता सह वर्क पांच नंबर टिप्पणी का अनपेक्ष आधारो देह शरीरात्म संबदेह ये शरीरात्मी है चारवाक चारवाह देह का लक्षण ऐसा करता है क्या बोलता है तो अनपेक्ष आधारो देह का जो अनपेक्षित आधार है यानी से मिला हुआ जो है वही देह है ऐसा कहता है। हैत्मवादी संबंध देह लक्षण चक्षुर गोला चक्षुर्गोल आदिषु अतिव्याप्ति वारणा तो विशेषण स्वगिंद्रिय अनपेक्ष आधारो देह ये जो कहा चक्षकादि में देहत्व के निवारण करने के लिए कहा क्योंकि तो, त्विंद्रिय तो का अवेक्षित है वो से तो शरीर व्यापित तद आधारत्व हस्तादिष् अतिव्याप्तम अद निरपेक्ष और त्विंद्रिय तो पूरे शरीर में व्याप्त है और तद आधार तो तुगिंद्रिय का आधारत्व तो हस्तादि में भी है क्योंकि हस्तादि तो उसमें त्विंद्रिय तो में ही है संबंधित है इसीलिए हस्तादिदेह ना हो हस्तादिदेह नहीं है इसमें अधिव्याप्ति हटाने के लिए अनपेक्ष आधार का तुगिंद्रिय तो अनपेक्ष आधार सु सुख सुख त्विंद्रिय तो तो के अपेक्षा नहीं करते हुए जो आधार है वही देह मैंने पूरा देह को लेना चाहते निरपेक्ष हस्तादी नाम इतर अवय सहित नाम एवं तदाधार का हस्तादि में क्या है कि इतर अवयव के साथ दूसरे दूसरे अवयवों के साथ हस्तादि अन्य अवय के साथ जुड़ा हुआ रहता है कि हाथ अलग नहीं है हाथ तो धड़ से जुड़ा हुआ है तो हस्तादि नाम इधर अवयव सहिता नाम तदाधारित्व तो इधर अवय के साथ ही उसका आधार बनेगा किसका हस्तादि का आधार किस तरह संबंधित होता है न ना केवला नाम न ना अधिव्यापति केवल हस्तादियों का ऐसा त्व तो आधारित्व तो नहीं है केवल हस्त को लेंगे तो पूरा आधार हो जाएगा नहीं होता है अवयवां सीध्यम भी प्राए और दूसरी बात यह है अन्य अवयों को काट देने पर भी तौगिंद्रिय अ रहता है तौगिंद्रिय पूरा नहीं पाते तथा सत्य हस्तादीना देहांतर्भाव अवयवीन्य शरीर व्यवहार वस्तुगतिमिप्रेत्य सीरस को अवय भी चुतम इसीलिए यहाँ हस्तादि देह के अंतर्गत दे होने पर हस्त सिर आदि सब तो देह के अंतर्गत है होने पर भी एक एक को देह नहीं कहा जाता हस्त को देह नहीं कहा जाता को देह दे नहीं कहा जाता इन सब को नहीं कहा जाता तो इनको सबको मिला करके जो अवयवी बना हुआ है इन अवयवों के साथ जो अवयवी बना हुआ है उसी में शरीर व्यवहार होता है देह व्यवहार इसलिए वस्तु गति में अभिप्रेत यही वस्तु स्थिति है इस अभिप्राय से सीरस को का लक्षण दिया देह मैंने शिविर के साथ अवयभी बना हुआ तो इंद्रिय अनपेक्ष आधार दे रहा सो तो इंद्रिय का अनपेक्ष जो आधार है वो देह है तो पूरा इंद्रियों को सही ले लिया अब उस देह में त्र मनुष्यवादी जाति, देहे अहम मम अहम अभिमान जाति मिट्टी ये मती होना चाहिए शिकार कार्य तथा मनुष्यवादी जातिमती मनुष्यत्वादि जाति वाले कि कोई देह है उस देह को मनुष्य देह कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि उसमें मनुष्यत्व तो जाति बैठी मनुष्यत्व तो जाति युक्त मनुष्य देह है गोत्व जाति युक्त गो शरीर है इस प्रकार से अलग अलग होगा तो इसलिए मनुष्यत्व आदिजाति मदि देहे अहम अभिमान उसमें अहम अभिमान हो गया हमको ऐसा हो गया है इंद्रियषु आदिशब्द गृहितवयवेशु च ममा अभिमान और अहम ममा अभिमान में मामा अभिमान किसका होता है इंद्रिया में होता है आदिशब्द से गृहित है अन्य अवयव अन्य अवयों को भी लेना उन अवयवों में ममा अभिमान होता है यानी यद्यपि सिर शरीर में है तो सिर में अहम सिरा ऐसा अभिमान नहीं होता अहम हसता ऐसा अभिमान नहीं होता ऐसा अभिमान होता नहीं अवयव में नहीं अभिमान नहीं होता है इसलिए वहां क्या अभिमान होता है मामा हसता ऐसा होता है मामा सिरा सिर के बिना आपकी चिंता नहीं रहता फिर भी मैं सिर हूं ऐसा करता नहीं ऐसा होता कोई भी अवयव को लेके नहीं होता है वो अवयवी को लेके होता पूरा शरीर को लेकर के मैं मनुष्य हूं ऐसा करता है किंतु केवल एक के एक अवयव में अहम अभिमान नहीं होता वहां क्या अभिमान होता है ममा अभिमान होता है मेरी आंग मेरा सिर मेरे पांव ये ऐसे होता अलग अलग अभिमान को इसलिए कहा कि वहां आध शब्द से अन्य अवयवों को ग्रहण करके ममा अभिमान कर देना तेन जीन से सुख से प्रमादत्व सत्या महान प्रवृत्तेर अभ्यास ये दिखा रहे हैं कि इसीलिए इस अभिमान से रहित स्थिति अभिमान से रहित स्थिति कहाँ है सुप्त सोया हुआ व्यक्ति है उसको अहम अभिमान भी नहीं है मम अभिमान भी नहीं है उसको कहीं प्रवृत्ति भी नहीं होती अहम मम्मि रहित स्थिति है उस व्यक्ति का प्रमादृत्व अनुपत्तो वहां प्रमादृत्व प्रवृत्ति की उपत्ति नहीं है प्रमाण की प्रवृत्ति वहां नहीं हो रही है प्रमादा की प्रवृत्ति भी नहीं है मैं कुछ जानता हूं ऐसे भी उनकी भावना नहीं है कहा सुशुक्ति में अथवा समाधि में ऐसे स्थिति में मान अप्रवृत्ति मान मन प्रमाण प्रमाण की प्रवृत्ति वहां नहीं है इंद्रिया वहां काम नहीं कर रही है प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा मन काम नहीं कर रहा है इसलिए चिंतन भी नहीं हो रहा तो क्या कहना पड़ेगा अब यहाँ जागृत अवस्था में सारे प्रकट हो गया कार्य कर रहा है तो वो अध्यास हा, हा, ये अध्यास को ही उसका कारण मानना पड़ेगा यदि अध्यास नहीं होता तो प्रमादृत्व आदि प्रवृत्ति नहीं होती तो अध्यास है इसलिए प्रमादृत्व प्रवृत्ति हो रही है ये कहा मालूम पड़ा सुप्त अवस्था में सुप्त अवस्था में प्रमाणत्वादी प्रवृत्ति नहीं है वहां अध्यास भी मालूम नहीं पड़ता ना व्यवहार यदा त्यवहार विधि व्याप्ति व्याप्ति के लिए आपको दृष्टांत चाहिए, दृष्टांत कहा मिलेगा सुशुक्ति में मिलेगा ये विधलेख मुख से लेना यहा न व्यवहार अभ्यास तथा तत्र व्यवहार है ये मिलेगा व्याग्र जाति और जहाँ अध्यास नहीं है वहाँ व्यवहार नहीं है मिलेगा शुद्धि इसलिए वेदे मुहूर्से दृष्टान है तो वहाँ अध्यास भी नहीं है व्यवहार भी नहीं है। अध्यास क्या हम नहीं है हम अहम अभिमान नहीं तो वहां कोई व्यवहार भी करेगा यहाँ व्याप्ति ये व्याप्ति देना अब दृष्टान दिखा रहे देवत्त जागराद काल तध्यासाधीन व्यवहारवान्न तन्यल्वाद व्यतिरेके तेव स्वाभाव ये हनुमा लिखा है hmm? है जो uh, डीका दीवने। है उसमें उसमें भी ये कहा तो देवत्त का जागृदाधिकालदस्तकृदादिकाले पक्ष है ठीक है क्योंकि देवदत्त का जागृता में अध्यास देखा गया जो पक्ष है सबसे अध्यास अधीन व्यवहारवान उसी का ही अध्यास का अधीन होकर के व्यवहार से युक्त हो गया है हो रहा है तो ये व्यवहार वत्व यहां साध्य होगा साध्य क्या होगा अध्यास अधीन व्यवहार वत्व किसका उसी का दूसरे का नहीं दूसरे का अध्यास से उससे कोई मतलब नहीं वो उसी के अध्यात्म का, का विषय होता है कौन सा जागृताधिकाल तो देवदत्त का जागृदाधिकाल बने जागृदाधि व्यवहार वो उसी का ही अध्यास का विषय बना हुआ है तो वो साधे हो गया थेतु क्या है सत्यव स्वाबादिकलाद अन्य कालत्व तो। अभी जागृतादि काल में स्वाबादिकाला अन्य कालत्व तो है नहीं है, है? में स्वादी काला अन्य काल तो है किसका देवदत्त का ही देवदत्त का स्वादी काल का का का का का से अन्य काल कौन सा है देवदत्त का जागृत काल तो देवदत्त का जागृत काल में क्या बैठा हुआ है देवदत्त का स्वादी काल से अन्य काल तो बैठा हुआ ये तो बैठा है तो फिर साधे क्या होना चाहिए ये होना चाहिए क्योंकि सबसे व्यासाधीन व्यवहार वत्व होना चाहिए उसका व्यवहार वहां होना चाहिए उसी के ही अभ्यास के अधीन व्यवहार वहां होना चाहिए तो ये व्याप्ति हो जाएगी विद्रेक दृष्टान दृष्टान में क्या है के विद्रेक दोनों इसका दोनों में अभाव दिखाना है की। क्या अभाव दिखाना है कि एक तो जागृदादिकाल नहीं है जागृदादि तस्वत्त से जागृत काला जागृत काल अभाव वो होना चाहिए वेदरेख में उसका अभाव होना चाहिए ना हेतु का भी अभाव होना चाहिए हेतु क्या है तत्व अभ्यास अधीन व्यवहार का अभाव रहना चाहिए ये दोनों मिलेगा कहा स्वाबाधिकालती स्वाब में मिलेगा स्वाप में देवदत्त का जागृदाधिकाल भिन्नत्व है स्वाब में देवदत्त का जागृदाधिकाल भिन्नत्व है क्योंकि स्वाप जो है जागृत नहीं है ना उसो रहा है तो जागृत कैसे होता है तो अभाव बैठा हुआ है और अभ्यास व्यवहार भी वहां नहीं है तो अभ्यास व्यवहार का भी अभाव है इसीलिए स्वाभा में में व्यतिरिक मिल गया तो इसी का ज्ञान हो जाएगा आपको अपने आप ही अनुमान कर सकते इंद्रियादिशु माम अभावे देहे हम भाव मात्रा मान प्रवृत्तिमाशंज आ कोई शंका करता है आगे नहीं इंद्रिया ने अनुपात आए इसके लिए होता है इंद्रिया में मामा अभिमान नहीं है कोई कहता है कि मेरे को इंद्रियादि में मामा अभिमान नहीं है मैं व्यवहार कर लेता हूं ऐसा होता है तो बोला कि इंद्रियादि में मामा अभाव है ममत्व के अभाव में देह भाव मात्रा देह में अहमभाव मात्र से मान प्रमाण प्रवृत्ति हो सकती है ऐसी शंका हो बोलता ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता कि इंद्रिया में आप महत्व अभिमान न करें केवल देह में अहमभाव मात्र करें इससे प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होती है देह में अहमभाव करने के बाद में इंद्रिया में भी अहमभाव करना, करना तब जाके प्रमाण प्रवृत्ति होती है इसलिए नहीं इंद्रिया ने अनुवादाया प्रमाण प्रवृत्ति प्रत्यक्षादिव्यवहार अनुभवी कहा कि इंद्रियों को स्वीकार किए बिना प्रत्यक्षादिव्यवहार होता नहीं तो प्रत्यक्षादि व्यवहार हो रहा है तो उसमें भी अभिमान है इंद्रिय ग्रहणम लिंगा दे उपलक्षण ठीक मैं कहा इंद्रिय ग्रहण से यहां लिंग शरीर आदि को उपलक्षण है लिंग आदि का भी यहां उपलक्षण मानना चाहिए लिंग शरीर में लिंग शरीर से प्राण आदि सारे जो आ सबको ले प्रत्यक्षादि इत्यादि पद प्रयोग क्यों ऐसा माना क्योंकि प्रत्यक्ष आदि में जो आदि पद का प्रयोग किया नहीं इंद्रिया प्रत्यक्ष आदि व्यवहार संभव तो प्रत्यक्ष आदि में आदि से क्या हो गया कि ये लिख शरीर को लेकर के, तो तो ले के भी जो व्यवहार होता है स्वप्न आदि में जो होगा वो भी लिया जाता है, तो है। वन से ही देता वो भी ले सकते हैं वन से ले सकते बुद्धि से ले सकते वो स्वप्न आदि में ले सकते तो आदि कर दिया ना व्यवहर्ता अयोगा ये युक्ति है कि यहाँ त्यवहार यत्र कर्ता व्यवहार कर्ता वहां है व्यवहार कर्ता के बिना व्यवहार नहीं हो सकता अच्छा व्यवहार से तानि योग व्यवहार स नी योजना इस योजना ऐसी करनी चाहिए मन उसका वाक्य योजना ऐसी होगी कैसे अनुपादानस्य व्यवहारस्य च, जिसका उपादान नहीं माने पूर्व आश्रय नहीं है ऐसे व्यवहार का जैसा पूर्व आश्रय क्या है देह इंद्रिया अभिमान ये जिसका नहीं है अनुपादानस्य व्यवहार उपादान के बिना जो व्यवहार है उसका कर्त्रसाम्ये साम्य अनुपाधा व्यवहार कर्ता के समान रहने पर भी क्योंकि दो व्यवहार हो रहा है उसमें कर्ता समान रहता है कर्ता समान रहने पर वहां लेबंद आदि का प्रयोग होगा लेबंद का प्रयोग होता है पहले आया था समान कर्तृ का पूर्व काले इससे क्वा प्रत्यय त्वाप एक त्वाप्रत्य कर्ता का दो व्यवहार दिखाता है कि पहले एक व्यवहार दूसरा दूसरा व्यवहार दोनों व्यवहार समान कर्त होगा तब लेबंद लगेगा तो टिप्पणी में कहा सात नंबर कर्त साम्य ने कर्त समानता से लेप की उपबत्ति होती है लेफ्ट प्रत्येक की उपबत्ति होती है तो यहाँ जो है समान कर्तव्यों पूर्व काले से वो समान कर्तव्यों के अनुवृत्ति करके पूर्व काले की भी अनुवृत्ति किया जाता है और उसके बाद में आगे समासन पूर्वे तो लेप ऐसे सूत्र आता है तो, तो प्रत्यय को लेब आदेश होगा वो समास में होता है अनंत समास तो सम रहने पर वहां लेब का प्रयोग होके समान कर्तव्य तो वहां दिखता है तो वो वो देखकर उसी को लेके बोल रहा है तो इंद्रियों को लिए बिना ममा अभिमान के लिए बिना आधार नहीं बन जाने से कर्त साम्य धानी अनुवाद आया व्यवहार ऐसा कर्ता के समान रहते हुए उनको लेकर के जो व्यवहार है वो नहीं हो सकता इसका मतलब क्या हुआ उनको लेकर के ही व्यवहार होता है जो कर्ता का अहम अमा अभिमान है वही कर्ता का व्यवहार में संबंध होगा तो दोनों का एक संबंध से कहा इसलिए अहम अमां अभिमान रहित्य प्रमातत्व आदि असंभव है तब व्यवहार असंभव है ये दिखाना चाहते ये योजना करना यो दृष्ट आदि अक्षम अक्षम प्रति नि व्यवहार यिंगादिना अतृत्वादि व्यवहारो ना मम्वे गृहीयुक्त कि जो द्रष्टृत्व अक्षम्क्ष प्रति व्यवहार कि जो एक एक इंद्रियों के लेकर के जो व्यवहार होता है अक्षम्क्षं प्रति मन एक एक इंद्रियों को लेकर जो व्यवहार है क्या है द्रष्टृत्व चक्षु को लेकर के वक्तृत्व वाणी को लेकर के तो ऐसा प्रदिअक्ष अच्छा जो व्यवहार होता है नियत व्यवहार दिखाई पड़ता है और लिंगादिना अनुमादृत्व व्यवहार हेदु आदि को लेकर के अनुमान आदि जो व्यवहार होता है अनुवादा बनता है हेदु को लेकर अनुमान करता है वो व्यवहार है ना तो ये दोनों ना सो तानी ममत्व अगृहित इस ये व्यवहार जो है ममत्व रूप से ग्रहण किए बिना नहीं हो सकता जो इंद्रियों के साथ ममत्व संबंध नहीं करेगा वो प्रत्यक्ष अक्षम अक्षम प्रति व्यवहार नहीं कर सकेगा और जो मन आदि के साथ संबंध नहीं करेगा उसका लिंगा आदि के द्वारा अनुमान आदि प्रवृत्ति भी नहीं होगी इससे अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि अक्षम अक्षम प्रति व्यवहार के लिए ममत्व अभिमान चाहिए और लिंगा आदि व्यवहार के लिए ममत भी ममत्वाभिमान चाहिए उसके बिना नहीं देह देहाध्या चक्षरादि अध्या से अंधा देर अदर्शनाद्य क्यों ऐसा है, है? क्योंकि देह का अध्यास तो अंधा को भी रहता है अंधा को देह का अध्यास रहता है कि नहीं रहता है। हो हम वो तो मानता है किंतु चक्षुरादि का अध्यास उसको नहीं है क्योंकि चक्षु उसके पास नहीं है इसीलिए वो क्या बोलता है अहम आदर्शन नहीं बोलता तो आदर्शन करके जो मैं देख रहा ऐसा व्यवहार नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इंद्रिय के साथ उसका अभिमान नहीं है आप कह रहे हैं केवल देहा अभिमान से काम चलेगा इंद्रिया के साथ अभिमान आवश्यक नहीं है ये कहना ठीक नहीं है इंद्रिय अभिमान के साथ भी वो जुड़ जाता है जैसा आप कोई पेन से लिखते हैं अब पेन के साथ तो मैं पेन हूं ये भाव तो होता नहीं है।, है ना वहां मैंने स्वरूप अध्यास नहीं होता है किंतु ममत्व अध्यास का अध्यास होता है ना संसर अध्यास ममत्व अध्यास होगा अब पेन नहीं हूं ये आप कहता नहीं है बात ठीक है किंतु मेरा पेन है जब तक आपको भाव नहीं तो वो विशेष पेन से वो लिखता है अब वो पेन कोई इधर उधर कर दिया तो बहुत परेशानी हो जाता है वो बाहर से वो कुछ भी हम रखते हैं ला करके अपना पेन लगा के जो खरीद कर दुकान में था उसको ला के अपने घर में रखा वो जैसा ही लाके रख देता है फिर अपना बन जाता है उसके बाद में कोई उससे छूता है बोलता है मेरा क्यों तो, मेरा क्यों तो लिया ऐसा पूछता है तो एकदम नाराज हो जाते हाँ तो उसमें कुछ हो गया तो भी अपना लगता है मेरा पेन टूट गया रोने लगता है अब कल तक किसका था वो दुकानदार का था आपने अपने जेब से पैसा दिया वो पैसा का अभिमान है ये अभिमान देकर दूसरा अभिमान खरीद के लाया फिर वो अभिमान के साथ महम्मद को अभिमान करता रहे बात होती है ना और क्या होता है वो तो खरीदना मतलब क्या है वो अभिमान का लेन होता है पहले आपको पैसा का अभिमान था मेरा दस रूपया ये मेरा दस रूपया ये मेरा दस रूपया ऐसा था फिर ये दस रूपया लेके दुकान में गया अब जब तक आपके जेब में वो पैसा था तब तक दुकानदार को यह अगमान नहीं है था कि मेरा दस रूपया ऐसा नहीं आपने उसको दे दिया तो तुरंत उन्होंने पकड़ लिया पकड़ के क्या बोला अब वो मेरा दस रूपया मेरा दस रूपया वो सोचने लगा फिर उसके बदले में उन्होंने आपको क्या दिया एक पेन दे दिया फिर पेन को आपने पकड़ के जेब में रखा तब फिर आप क्या सोचने लगे की वो मेरा पेन मेरा पेन ये सोचने लगा हुआ क्या है यार उसका पास जो अभिमान है वो अभिमान छोड़ने के लिए आपने दस रुपया उसको दे दिया और वो दस रुपया का अभिमान छुड़ाने के लिए उन्होंने आपको पेन दे दिया तो लेन देन अभिमान का हुआ है तो फिर अलम अभिमान करके उसको लाके घर रख देता है उसको कुछ भी हो जाता है अपने को दुखी मानता है ये तो हुआ ही है होता ही है तो इसको आप कैसे नकार सकते इसीलिए इंद्री आदियों के साथ भी अभिमान अलग से होता है देहा अभिमान के अतिरिक्त अभिमान है क्योंकि देहा अभिमान में स्वरूपाध्यास भी हो रहा है यहां तो स्वरूप अध्यास नहीं हो रहा है संसर का अध्यास हो रहा है इसलिए संसर का अध्यास से उसको मानना पड़ेगा ये भाषिका क्वैन है ये अंधा आदि में देखा गया है क्योंकि अंधा को चक्षु का अभिमान नहीं है इसीलिए अपने को चक्षुष्मान नहीं मानता है इंद्रिया अध्यासें तेन व्यवहार दलम देहाध्यान इतिहाशंका हाँ इंद्रिया होने पर उसी इंद्रिया अध्यास से ही व्यवहार होने पर देहाध्यास की क्या आवश्यकता है कि इंद्रिया से सारा व्यवहार कर पाएंगे तो देहाध्यास को अलग से नहीं माना जाए ऐसे आशंका करने पर कहते हैं ये भी संभव नहीं है न चाह अधिष्ठान अंतरेण इंद्रिया व्यवहार असंभव भाष्य में कहा देह के बिना इंद्रियों का व्यवहार तो हो नहीं सकता इसीलिए देहाभिमान तो पहले चाहिए उसके बाद में इंद्रियाभिमान होगा ठीक है इंद्रियाणाम अधिष्ठान देहे गृह दे तस्मिन अहमभाव न प्रवृत्ति उपयोग इंद्रियों के अधिष्ठान रूप से देह को ग्रहण करने पर भी उसमें अहमभाव का प्रवृत्ति में कोई उपयोगिता नहीं है देह आत्मा प्रवृत्ति संख्या तो ये आशंका कि देह और आत्मा का संबन्ध का, से प्रवृत्ति होती है अलग संबंध है उसका देह और आत्मा का अलग संबंध है और इंद्रिय और देह का अलग संबंध है इसीलिए इंद्रियों के अधिष्ठान होने पर भी आ, देवी तस्मिन अहम भाव से न प्रवृत्ति वो इंद्रियों देह में जो भाव है उसमें वो तो प्रवृत्ति के लिए कोई काम नहीं आएगा इंद्रियों में अहम भाव से असम्बंध से प्रवृत्ति हो जाएगी तो इंद्रिय का अधिष्ठान होने पर भी देहा अहम भाव का प्रवृत्ति में प्रयोग नहीं है ऐसा संशय कर रहा कारण क्या है क्योंकि देह और आत्मा का संबंध अलग है इंद्रियो और देह का संबंध अलग है ये अलग अलग संबंधों ने से प्रवृत्ति में कोई काम नहीं आएगा ऐसा कहा तो उसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा न चाहस्त आत्मभावे नस्त व्याप्रिय वो अध्यास किए बिना केवल अधिष्ठान मात्र शरीर को लेकर के कोई प्रवृत्ति नहीं होता शरीर में भी पहले अध्यास होता है उसके बाद ही प्रवृत्ति होती अन्यस्त आत्मभाव जो देहा है वो कोई काम नहीं आएगा इंद्रिय प्रवृत्ति हो रहा है तो देह में अध्यास हो गया खाली इंद्रिय प्रवृत्ति नहीं होता है ऐसा उत्तर दिया ठीक है ओ